प्रयुक्त संभवित स्वयं एवं चा कृत्रिमा उसमें का नाम धर्म के बदलते आयाम है वो धर्म के बदलते आयाम आयाम आयाम माने लंबाई चौड़ाई धर्म की लंबाई चौड़ाई बदल रही है माने ईश्वर को छोड़कर मुर्दे की ओर आ रहा है तो, <laughs> <laughs> कृत्रिम आनंदम तवत साधु सम्य वस्वत क्षणात्साह प्रयुक्त संभवे स्वयं अकृत्रिम ये वेदांतियों में भी ये बात देखने में आती है बोला हाँ कई वेदांती लोग जो हैं वो ईश्वर की उपासना का तो विरोध करते हैं हैं और नारायण फिर किसी करवाते हैं आप देख ले रहे कहीं न कहीं हड्डी मांस्याम के उपासना में लगा देते हैं सुंदाए नमो नमो तो एवं चाकृत्रिमानंदम त मध्यसेत वस्यो युक्त संभव स्वयं ये अकत्रिम आनंद है अक्रिमानंदम ये कृत्रिमानंदम जो है ना ये पुरुष की गलती है पंडित की गलती नहीं है अनुवादक की गलती नहीं है ना ये प्रूफ देखने की गलती है अकृत्रिम आनंद है माने बनावटी नहीं सहज आनंद है और इसको तब तक जीवन में लाने का प्रयत्न करना तब तक जब चाहे जब इसी स्थिति में हो रहे ऐश तोड़ दे जब चाहे जब इसमें बैठे तब तक इसका अभ्यास करना चाहिए इसके बाद तत साधन निर्मुक्त सिद्धो भवति योगिराज फिर साधन छोड़ दिया फिर साधन की कोई जरूरत नहीं है वो सिद्ध है वो जोगिराज है सिद्ध को साधन करना चाहिए ये वेदांत का सिद्धांत नहीं है।, है लेकिन सिद्ध होने के पहले ही अपने स्वरूप जानने के पहले ही यदि कोई श्रवण मन निधिध्यासन छोड़ दे है ना ईश्वर की प्राप्ति के पहले ईश्वर की भक्ति छोड़ दे समाधि की प्राप्ति के पहले योग छोड़ दे हम प्ररण शुद्ध होने के पहले धर्म छोड़ दे है तो, तो ऐसे ही है कि मुनाफा मिलने के पहले व्यापार बंद कर दिया है ना ऐसे ही मुनाफा तो मिला नहीं फायदा तो हुआ नहीं मूल पूंजी भी गई इतना परिश्रम भी हुआ और नारायण व्यापार बंद तो पहले पाय लोग सिर्फ हो दो तथा साधन निर्मुक्त सिद्धो भवत जो गिरात सत्वरूपत्यो विषयो मनुष्यो तो विराम कोई एक आदमी चाहे कि हम मन से उस आनंद की कल्पना करना या वाणी से उसको कह दे तो वो मन वाणी का विषय नहीं होता है अब आगे का प्रश्न कल्पना वो कोई ये कागज कहता है ये वंदन वंदन नदवी हरि वंदन है अब तो मैं अब तक जो लो भगवान ले लो जीव तुम पाले दिया आपका आर्तित पाद प्रभात प्रफलो धा धावाना धनुक् िराट तत्व न कई तनसो गिराधक्रियना विघ्ना आया वै बला अनुसंधान राहित आलख्यम भोगलालकम से धाव घ्रियम ब्रह्मवृत्ति पूर्णत्व ये ही ृथ ब्रिया पावन ये पृथईवते तो जीविस्ेजानी गर्धय जीव सत्धनिया मृत्ति सवृद्धा पीतक्वाच सान दी, दी वै सद्रह्मता नेतरे सद्गा कुशला ब्रह्मवातायाज्ञात मन मनरा या साधम न ठाती वृत्ति ब्रह्म मईं यहां ब्रह्मादिया कनकाद आनंद का न कर जो बनावी होगा वो भी बिगड़ जाएगा सहज क्या है तो ना, खाना पीना अग्रता वित्त सब कहा जा सर्वत्र ब्रह्म है। परिचिन व्यक्ति का ग्रहण न होती हो जाए ब्रह्म से नारा है और सदृश है चाहे जिस क्षण में ब्रह्म दृप्टि हो जाए अभ्यास से ये बात बन जानी चाहिए उसके बाद साधन की जरूरत नहीं रहती तो ये जागे तो नहीं कि ब्रह्म ज्ञान हो गया शुद्ध हो गए क्या आसन कर रहे हैं आम कर रहे हैं क तो प्रत्याहार कर रहे हैं ध्यान कर रहे हैं कोई जरूरत नहीं है तो अपने आप ही सब हो जाता है बिल्कुल अपने आप और संसार के जो भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं उनके नियम हैं उनकी मर्यादा है उनकी रैली है भिन्न भिन्न प्रकार के विकार हैं वो उसके लिए सब एक सरखे हो जाते हैं एक दिन पूरब मुख्य बैठ के भजन कर रहे हैं और एक जने पश्चिम मुंह बैठ के भजन कर रहे हैं एक तत्वित की दृष्टि से जो पूरा है तो ही पश्चिम परमात्मा तो ये कही क्या इधर मुंह करके करने लेता जब तक सब जगह परमात्मा को जाना नहीं तब तक होता है तो कि इधर करें तो इधर करें और जब सब उधर है तो जिधर देखते हैं इधर भी ही है ये जो सिद्ध पुरुष है ये किसी की बाणी और किसी के मन का विषय नहीं है क्योंकि दुनियादार लोग तो अपने अपने अभ्यास अपने अपने संस्कार के अनुसार सब को देखते हैं हाँ। मुसलमान कहेगा कि नमाज पढ़ने से ही कल्याण होगा और वैदिक ब्राह्मण कहेगा कि संध्या वंदन करने से ही कल्याण होगा दोनों का दोनों से कल्याण होता है बोला ऐसा नहीं और मुसलमान का नमाज पढ़ने से कल्याण न हो ऐसा कभी नहीं सोचना उसका नमाज पढ़ने से कल्याण होता और वैदिक ब्राह्मण का संध्या वंदन करने से कल्याण होता नारायण का भक्त नारायण का ध्यान करे भजन करे उसका कल्याण हो और शिव का भक्त शिव का भजन करे है न्यान करे उसका कल्याण ये जो दूसरे का कल्याण नहीं होता ऐसा जो कहा जाता है ना उसका अर्थ यह होता है कि अपना साधन नहीं छोड़ना चाहिए अपनी साधन में निष्ठा होनी चाहिए निंदा नहीं निंद निंदितुम प्रवर्त अति विधेयन स्तोतम ये नियम है हमारी मीमांसा का एक नियम है कि निंदा निंदी की निंदा करने के लिए प्रवृत्त नहीं होते बल्कि विधेयति की स्तुति करने के लिए प्रवृत्त होते हैं जब वैष्णव शिव की निंदा करते हैं तो उनका मतलब ये नहीं होता कि शिव ईश्वर से कुछ जुदा है उनका मतलब ये होता है कि हमारी जो विष्णु निष्ठा है वैष्णवी निष्ठा है वो दृढ़ रहनी चाहिए वो वहां से हटनी नहीं चाहिए और इसी प्रकार जब कोई वो शब्द शिव की निंदा करता है तो इसका अभिप्राय यह नहीं होता कि विष्णु ब्रह्म से कुछ जुदा है उसका अभिप्राय यही होता है कि हमें निष्ठा में दृढ़ रहना चाहिए और संसार में पापित्र धर्म होता है निष्ठा के लिए ऐसे ही उपासना का धर्म होता है निष्ठा के लिए ऐसे ही अपने धर्म से की जो मर्यादाएं हैं ये होती हैं अपनी निष्ठा के लिए दूसरे का धर्म बुरा है ये बताना अधिक्रेत नहीं है धर्मम जो गाधते धर्मो न सधर्म क्धर्म तक अविरोधी के जो धर्म सधर्मो मुनी तुम जो दूसरे के धर्म को बाधा पहुंचाकर होता है वो धर्म नहीं है वो तो धर्म है और जो धर्म किसी के धर्मानुष्ठान में धर्माचरण में बाधा पहुंचाए बिना होता है वो धर्म है विरोधी धर्म विरोधी नहीं होता एक धर्म दूसरे धर्म का विरोध नहीं करता वहां सच्चा धर्म है जहां एक धर्म दूसरे धर्म का विरोध करता है वहां धर्म कच्चा हो जाता है तो इसलिए महात्मा लोग जगत के मूल तत्व को जानते हैं जी ईश्वर को जानते हैं वो किसी की निंदा भी नहीं करते हैं और मान लो उनके धर्म की कोई निंदा ही करे उनके ईश्वर की निंदा करे उनके उनकी निंदा करे कोई तो बोले वाह वाह वाह बहुत अच्छा क्यों तो निंदक नियर राखिये आंगन को पी खबक को अपने पास रख अपने आंगन में उसके लिए कुटिया बनवा दो क्यों तो दिन पानी दिन साबुने निर्मल करे स्वभाव साबुन खरीदना नहीं करता पानी मंगाना नहीं पड़ता और हमारे जो दोस्त हैं उनको वो बता देता है धो देता है दिन पानी दिन साधुने निर्मल करे स्वभाव और तो हमारे स्वभाव की शुद्धि होती है तो एवं दिन शुद्धियों की सदा है जिनको परमात्मा का दर्शन हो जाता है तो उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं रहती है कुछ पक्षपात करने की जरूरत नहीं है कुछ किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है तेरे भाने जो करो भलो गुरु संसार नारायण तू बैठे अपनो भवन गुआ अब ये है कि जब साधन करने लगते हैं उत्तमध तो प्रियमाणी तू विघ्ना आयाम त्रिवई बला साधन में बड़े बड़े देखना लगे हैं और खाते आते हो योगदर्शन में तो बड़े-बड़े विधियों की चर्चा है यहां तक कहते हैं वो ये समाधि का अभ्यास कर रहे हो और शरीर में रोग हो जाए बुखार दुखा, आ जाए कि जुकाम आ जाए तो ये नहीं समझना कि ये रोग आया है ये समझना कि ये योगाभ्यास का विघ्न आया है तो यदि चालू रखोगे तुम अपने साधन को तो वो विघ्न दूर हो जाएगा और जब धीरे ढाले हो जाओगे अपना साधन छोड़ जाएंगे न तो अब वि तुमने दुश्मन की इच्छा पूरी की अपनी इच्छा तो पूरी नहीं की। जब आदमी आगे बढ़ने वाला होता है तब देखने उसके साधन में दिघ आते हैं और एक एक सज्जन हनुमान जी का अनुष्ठान कर रहे थे नर्मदा के तट पर मकान बनाया हमारे मित्र हैं बंदा तो उसमें ये नियम था जब करते समय हनुमान जी के सिवाय दूसरे की याद न करेगा चालीस दिन का अनुष्ठान था नदी में मचान बांध के उस पृदय से हुए थे जब उनतालीसवीं रात आई वो तो मचान पृदय से भजन कर रहे थे तो हनुमान जी की याद कर रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि नदी में बाढ़ आ गई और पानी बढ़ते बढ़ते बढ़ते अब बस ऐसा आया कि मैं डूबता हूं और अब ये मकान बह जाएगा तो हनुमान जी का दरोसा कब तक रहता डूब गया हो तो के माला हाथ में कूद पड़े मकान पर थे कूद पड़े कहा पानी नहीं था डर गए एक सज्जन स्थान कर रहे थे तो चोर आ गए अब रात के जो काले काले भूत पर इसे चोर देते उन्होंने नंगे नंगे तो अब हनुमान जी की आज सूर्य चोरों की याद आ गए एक सज्जन स्थान कर रहे थे तो किसी ने आगे कह दिया तुम्हारा मंत्र गलत है अलग क्या फिर का भजन करते हो तो चलो, तो राम, राम का भजन करो भी राम का भजन करते हैं तो एक ने कहा वो जो तुम्हारे गुरु है ना गुरु वो तो बहुत खराब आदमी उनका बताया हुआ तुम करते हो अब मेरा फूट गया तो ये मनुष्य जब उन्नति करता है आगे बढ़ता है इस तो शरीर में रोग आता है तरह तरह के गिघ आते हैं यदि अपनी निष्ठा के साथ मनुष्य उसमें लगा रहे तब तो उसका कल्याण होता है और छोड़ बैठा फिर तो देवता खुश हो जाता है कि चलो एक आदमी की जिम्मेवारी तो खुद की और उसका भरोसा करो तो वो रक्षा करता है ना? तो जब मनुष्य साधन करने लगता है तब तो उसके जीवन में बिगड़ा धानलस्यम भूगलालसम लयस्तमस्तु र्वादिघ्न बाहुल्यं याज्यं ब्रह्म भजन करने बैठे वाओ ब्रह्मचितन कर बुद्धि काम नहीं करते अनुसंधान होता ही नहीं है कि जगत क्या है जीव क्या है ईश्वर क्या है ब्रह्म क्या है तो जाग रहे हों और चाहते हों कि परमात्मा के स्वरूप का चिंतन हो और चिंतन में बुद्धि काम न करे तो ये अनुसंधान राहित्य नाम का विघ्न आया अनुसंधान छूट गया फिर आलस से आ गया कह सलो आज नहीं कल कर रहे हैं तो वो फिर कल कभी नहीं आता है आज करने का काम अगर कल पर टाल दिया तो, तो आज जैसे टाल दिया हो तो कल भी टाल दोगे कल भी कहोगे कि कल करेंगे तो ये सब कमोगे का बिलास है भोग की लालसा का उदय होना ब्रम्ह चिंतन करने बैठे और मन में भोग की लालसा आ गई बैठे बहते लीन हो गई एक समुम सरार हो गया चित्त में दुखेर्क हो गया या ऐसा मजा आने लगा ये बोले कि अब ब्रह्म चिंतन करके क्या करना है हमको प्रशांत से मिल गई नवधा किश्ती इसको तो बोलते हैं नौ प्रकार की तुश्ती होती है क्या तो हम धाम में रहते हैं अब हम काशी में आ गए तो भजन करने की क्या जरूरत अगर काशी में रह भजन करोगे तो और कम कहेगा <coughs> बोले कि हमको तो इतने बढ़िया गुरु मिल गए वे पार बन हमको बदल करने की जरूरत अब गुरु के बोध ना गए न हमारे इस जो इतने दयालु हैं अब हमको अब भी बदल करने की जरूरत पड़ेगी इष्ट के नाम पर धाम के नाम पर गुरु के नाम पर मंत्र के नाम पर कोई चमक दमक दिख गई कोई सिद्धि आ गए हमारे यहां भजन करने लोग बैठते थे पिछकी छब्बीस वर्ष पहले के बाद किसी के पास कुछ खाते तो नहीं मांग मांग के खाते थे की मांग के खाते थे भजन करने बैठते तो ये होता कि ठाकुर जी के भोग क्या लगा हमारे पास ब्रह्मचारी लोग थे तो कोई आके एक पैकेट क्रिसमिस दे दिया के गया किसान करने सिद्धि हो गई और भगवान को भोग लगा के किसमिस खा दे तो प्रसाद तो गाटा नहीं प्रसाद तो गाटा नहीं बोले तो हम प्रसिद्ध तो हो गए हमारे संकल्प में आज था कि क्रिसमिस का भोग लगाए देखो कित सही आ गया तो अपना मनोरथ अपना संकल्प पूरा होने पर खुश नहीं होना अभिमान नहीं करना ऐसा भी वर्णन आता है कि देवता सामने आके खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़ते हैं कि तुम्हें जो चाहिए तो हमसे ले लो हम तुम्हारी सेवा करें और ले लो तो फिर दर्शन नहीं देंगे भूत आके खड़ा हो जाएगा हम तुमको मार देंगे तो मन में किसी के प्रति दुर्भाव का उदय हो जाए तो रहेगा तो अपने मन में अपने मन को खराब कर देगा तो भोग की लालसा आना लय हो जाना तमोगुण की वृद्धि होना चित्त का विक्षेप होना छोटी तो मोती कोई चमक दमक में और साथ स्वाद हो जाना क्या थोड़ी देर चिंता मिट गई फिर बैठ गये मन एकाग्र हो गया शांति मिल गई बोले बस बस यही ब्रह्म है कोई तो प्रकाश का दर्शन हो गया बोले यही ब्रह्म है कोई तो देवता आ गया बोले यही ब्रह्म है तो ध्यान लग गया थोड़ी देर बोले यही ब्रह्म है तो कभी रस आता है कभी का आती है ये सब देखना है हो देखना है। आया है शास्त्र में कि मनुष्य श्रेष्ठता की ओर कब बढ़ता है तो दो तो मन में क्रोध का वेग काम का वेग ना हो उधरों पर खदेगा और कभी मालूम पड़ेगा ऐसी भूख लगी है कि खाए बिना गुजर नहीं है कभी ऐसा मालूम पड़ेगा कि काम की पूर्ति पिए बिना काम नहीं चलता या क्रोध के बिना काम नहीं चलता कोई तो तो निंदा का, का धोखा ऐसा आया अपने शरीर पर स्थिति से चेत हो जाऊ निाचा के हृदय नौका हमें आप वाच निगम कुछ बोलने का मन में आया आ, आ, वो कुछ बोलने का मन में आया नहीं ध्यान रखना बोलना जरूरी है कि नहीं आ, बहुत आवश्यक हो तब बोलना चाहिए ये नहीं कि हमको कोई बात मालूम है इसलिए हम बता दें अखबार में हमने पढ़ी है किताब में हमने पढ़ी है हमारी जानकारी तुमसे ज्यादा है।, है अपनी जानकारी जाहिर करने के लिए नहीं बोलना चाहिए अपने लिए सामने वाले के लिए बहुत आवश्यक है बहुत सुबाणी तो का वे और निन्दाचार से हृदय अनुमो देखो दुनिया में यदि कोई शरीर की निंदा करता है उस तो शरीर की निंदा तो हम भी करते ही हैं, सब करते हैं। और आत्मा की निंदा कोई करता है तो आत्मा है, तो सबकी एक है और तो अपनी निंदा करता है तो अपने को खुद किसी भी दशा में अपने को खुद किसी भी दशा में नहीं करना चाहिए विघ्न तो बाहुल्य को छोड़ सके परिचिन्न में जो चिंतन परिच्छिन्न का जो चिंतन है नहीं? और परिच्छिन में जो स्थिति है उसको छोड़ के अपने स्वरूप को अपरिचिन्न रूप से जानना चाहिए भाववृत्त्या तो भावत्वम पूर्णवृत्तिया पूर्णत्व पूर्ण तथा पूर्णत्व्य तो अगर कोई तो भावना करोगे तो तुम भावना रूप तो तो हो जाओगे और यदि शून्य को धारण करोगे तो शून्य हो जाओगे और यदि अपनी पूर्णता का निश्चय करके पूर्णता में स्थित हो जाओगे तो पूर्ण मद पूर्णात पूर्ण मुदच्यत पूर्णस्त पूर्णमाय पूर्णमेवाय चुक्यत अपनी पूर्णता के धारण करो एक अंतकरण में वृत्ति आती है वृत्ति ज्ञान उसको बोलते हैं घटक ज्ञान घरे को जानना घड़ी को जानना स्त्री को जानना पुरुष को जानना अंतस्करण की वृत्ति है वृत्ति में ये ज्ञान आता है और एक अपना स्वरूप ज्ञान है ज्ञान स्वरूप आत्मा है तो हम वृत्ति में आने जाने वाले ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं रखते अंतस्करण में आने जाने वाले ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं है हम तो देश काल वस्तु की अपर वो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है वही अपनी आत्मा का स्वरूप है ये व्यक्ति आत्मा का स्वरूप नहीं है क्या नील व्यक्ति की कि में व्यक्ति की कारण व्यक्ति कि सामाजिक व्यक्ति की राष्ट्रीय व्यक्ति की विश्व मानव ये अपना स्वरूप नहीं है विश्व मानव विश्व दानविश्वे ये अपना स्वरूप नहीं है अपना स्वरूप तो अनादि, अनंत परिपूर्ण ब्रह्म अपना स्वरूप है अंतकरण में दृष्टियां आती रहती हैं तो ये जो दृष्टियां आती हैं ये पहले नहीं होती है फिर आती हूं अगर मैं क्या पहले नहीं होता हूं मैं तो पहले होता हूं तो अंतकरण में जो वृत्ति होती है वो इसमें प्रागुर्भाव का प्रतियोगित्व रहता है मानी अनित्य रहती है उदय होती है उदय होती है और वो वृत्ति एक आश्चर्य में उदय होती है और विलय होती है और उस का कोई तो धात पट आदि विषय होता है और घट वृत्ति पटवृत्ति नहीं होती दुट्टी, घट घटवृत्ति नहीं होता तो अंतकरण में उदय होने वाली जो वृत्तियां हैं वो अनित्य होती हैं एक आधार में उदय और दुलय होती हैं एक विषय को पकड़ती हैं और परस्पर अलग अलग होते हैं और जो अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा है वो न अनिश्चय होता है न तो आत्मा का कोई आश्रय है न तो आत्मा का कोई विषय है और न तो आत्मज्ञान में ज्ञान आत्मा में अनेकता है ऐसा ज्ञान स्वरूप अपना आत्मा है काल से अतीत और प्रतिभामान काल में पूर्व देश के अतीत और प्रतिभा प्रतिभा देश में परिपूर वस्तु से अतीत और प्रतिभा वस्तु में परिपूर्ण अधिष्ठान से कतयापूर्ण और चित्तयापूर्ण जैसे कम घट पता कपड़ा है घड़ा है लड़ा है कपड़ा है दोनों में है है ना है वैसे घड़ा में धान भी है और कपड़ा में धान भी है तो सत धान तो दोनों एक है और और धाव, धाव, हैं और घड़ा और कपड़ा उन्हें ये प्रागधाव, अभाव कृध्वंस और अत्यंत अभाव चारों प्रकार के अभाव से ग्रस्त है इसलिए ये ज्ञान स्वरूप आत्मा परिपूर्ण ही है और चर मनन करके और अपनी पूर्णता में स्थित हो जाए तो पूर्णता में जो पूर्ण मद पूर्ण मदस््यत पूर्ण पूर्णमा पूर्ण में अवशिष्य अब इस को कोई न जाने ये ही वृत्ति यहां ब्रह्माख्या पावन कराकार तो वृत्ति कथाकार वृत्ति नकाकार वृत्ति इनको सौ ब्रह्माकार वृत्ति को था वो भी सप्तमत्यादि के से जन्म है और वो भी यानि का में उदय होते हैं परंतु ब्रह्म के बारे में जब वृत्ति उदय होती है तो ब्रह्मातिरिक्त जो है वो मिट जाता है और इसलिए वृत्ति नहीं रहती वृत्ति बाधित हो जाती है और जो साक्षात अपरोक्ष अनुभवात्मिका वृत्ति है उसमें वृत्ति व्याप्ति तो होती है सप्तमस्यादि तो महाभार्य से वृत्ति का उदय हो करके ब्रह्म का साक्षात्कार तो हुआ <coughs> परंतु फलव्यापी नहीं हुई मैंने ब्रह्म को जान लिया इस प्रकार ब्रह्म में विषयता नहीं आई ऐसा सुख विज्ञान ये पावनी परावृत्ति है अज्ञान को निवृत्त करने वाली। जो लोग अपने जीवन में इस वृत्ति को उत्पन्न नहीं करते उनका जीवन कृतार्थ हुआ उत जैसे खान पान भोग में सब प्राणी आ सकते हैं आ सकते हैं ये ही वृत्ति जानती जे ज्ञावा वर्धय सत्पुरुषा धन्या बंद्या जो इस वृत्ति को पहचानते हैं और जान करके इसको बढ़ाते हैं वो सत्पुरुष हैं धन्य है और त्रिलोकी में वंदनीय है जेसा वृत्ति समावृा परिपक्वाच सा पुनः से वही सद्रह्माता ये परे शब्दवादिन्हा जिनकी वृत्ति खूब बड़ी और परिपक्व हो गई वो तो ब्रह्मवाद को तो प्राप्त हो गए पूर्ण हो गए और केवल शब्द से उच्चारण करने वाले जो हैं बोलने वाले जो हैं दे केवल बकबाद करने वाले उनको ये परिपूर्ण की अनुभूति नहीं होती कुशला ब्रह्म वार्ता वृत्तिनारागिण देश यज्ञानीतमानूनम पुनराया जो ब्रह्म वार्ता में कुशल हैं ब्रह्म की चर्चा करने में तो बड़े निपुण है परन्तु एक बार ब्रह्माकार वृत्ति हो करके जिनके अज्ञान का ध्वंस नहीं हुआ रागभोग में ही फंसे हुए हैं कवे तो अज्ञानी हैं और उनका जन्म मरण यहां से वहां वहां से वहां, वहां उनके अंदर कोई स्थिरता प्राप्त नहीं होती है इनकार धम न तिथंति वृत्तिम ब्रह्ममयी बिना यथाति ब्रह्माद्याह कनकाद्या बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है वेदांत के अंदर एक क्षण भी ब्रह्ममयी वृत्ति के बिना नहीं रहते हैं ये क्या आश्चर्य उन्हें पर तो फिर चौबीसों घंटे समाधि लगी रहती होगी तो नहीं ये चौबीसों घंटे की समाधि का वर्णन नहीं क्योंकि तो समाधि के बारे में लोगों का चाल जरा कच्चा है वो तो ये समझते हैं कि आंख बंद हो तो समाधि है तीस तीर भी हो तो समाधि है ना बोले तो समाधि है चुप बैठे तो समाधि है ये जोगियों में समाधि के बारे में जैसी धारणा है ना उसका संस्कार इतना अधिक लोगों पर पड़ गया है कि जो समाधि माने आसन सिद्ध शरीर सीधा आंख बंद सांस बंद मनोवृत्ति बंद निश्चल पाषाणवत्थिति हुई वो समाधि लग गई पर यहां जिस समाधि की चर्चा की जा रही है वो उस पे विलक्षण है आप देखो तो इसी श्लोक में ये बात बिल्कुल साफ साफ कही है यथा किस्थिति ब्रह्माद्या कनकाद्या सुदय ये ब्रह्ममयी वृत्ति कैसी है तो ब्रह्मा से तो ये हमेशा रहती है ब्रह्मा एक क्षण भी ब्रह्ममयी वृत्ति के बिना नहीं रहते क्या बात है ब्रह्मा का कारखाना तो हमेशा ही चलता रहता है एगा? ये जीव पकड़ा इसके कवि संस्कार कहते हैं इसके अंतर्गत तो अनुसार क्या क्या संस्कार है अब कौन लोग उन्मुक्त है इसको किस लोग भेजे तो ब्रह्मा को तो जीव भी मालूम पड़ता है अंत चरण के संस्कार भी मालूम पड़ते हैं और फिर संत भूत में से टी तो जेलि किस कांके में इसको डालें जीव आत्मा को किस सांसे में डालें ये काम ब्रह्मा को निरंतर करते रहते हैं तो उनके पास सातों सातों का अंबार लगा हुआ है मच्छर और खटमल और आदमी और सांप है वो तो सातों का तो अम्बार लगा हुआ है और बस एक जीव को उठाया और उसके कर्मानुसार एक साथे में डाला और दुनिया में रवाना किया तो जीव भी है संस्कार भी है अंतकरण के साथे भी हैं और वो बना बना के भेज रहे हैं और ये तो कहते हैं कि समय एकम लिस्थन थी दृत्यम ब्रह्म मय बना यथातिषंधी ब्रह्मा दिया वे तो विष्णु भगवान वृत्ति ब्रह्मवय वृत्ति के बिना एक क्षण भी विष्णु भगवान नहीं रहते देशभर जाकर सो रहे हैं तीर साग चारों ओर फैला हुआ है श्री लक्ष्मी जगदम्बा उनके पांव लगा रही हैं और ऐसी ऑटोमैटिक मशीन बनाई है उनका जो दूध का समुद्र है ना उसमें से दूध की नली यही के साथ गिरी ऊ के साथ गिड़ी अंगूर के साथ गिड़ी अनार के साथ गिड़ी माता के शरीर के साथ गिड़ी सबको दूध मुहैया कर रहे हैं सबको घर बैठे हैं चिड़िया को दूध गाय को दूध भैंस को दूध अंगूर को दूध अनार को दूध आम को दूध गौ को दूध गेहूं को दूध सबको दूध पहुंच रहा है और सर्वज्ञापक विष्णु भगवान जो है वो आनंद से क्षीर सागर में से इस संज्ञा पर लेट रहे हैं उपा रहे हैं तो कहो कि विष्णु भगवान को सब तो सब सबका ख्याल चिंता करनी पड़ती होगी कि किसके घर में दूध पहुंचा कि नहीं पहुंचा बोले अरे दादा उनको चिंता ही नहीं होती क्यों नहीं होती तो दृत्यम ब्रह्ममयी बिना वो तो जानते हैं कि साहब हमारा आत्मस्वरूप ब्रह्मस्वरूप है दूध भी वही फेष भी वही लक्ष्मी भी वही जगत के जीव भी वही है न पति भी पति भी अंगूर भी आम भी सब में और उधर रुद्र भगवान संहार कर रहे हैं और ब्रह्ममयी वृत्ति बनी हुई है और जन्म मरण तो है ही नहीं हम संहार के कर्ता करता कहा है। नहीं। नहीं। उनकी भी ब्रह्ममयी वृत्ति बनी हुई है तो सृष्टि स्थित प्रणय करते हुए भी देखो इसका अर्थ है कि एक राजा के घर में बच्चे हो रहे हैं पर ब्रह्ममयी वृत्ति उसकी हो रही है वो सारी प्रजा का पालन कर रहा है पर ब्रह्ममयी वृत्ति उसकी हो रही है और उसकी सेना है न उसकी सेना